ट ही गए थे नाभाजी ने भाषा में लिख करके भाषा ग्रंथ के माध्यम से तमाम भक्तों का नाम लेकर के और उस भक्तमाल को पूर्ण कर दिया इसलिए भागवत की पूर्णता भक्तमाल में और भागवत और भक्तमाल दोनों एक हैं श्री ठाकुर जी कृपा करें कभी भाई जी की वाणी से जैसे भारत वर्ष भर में विश्व में राम कथा और भागवत कथा होती है ऐसी स्वतंत्र भाई श्री के मुख से भक्तमाल की कथा हो हम तो भगवान से ही प्रार्थना हम तो सही कहते हैं हम तो केवल सुन भर लेंगे कि पूज्य भाई जी की भक्तमाल की कथा हो रही है हमारा तो रोम रोम खिल जाए क्योंकि ऐसी जो विशिष्ट भगवत कृपा से प्रेसित विभूतियां हैं वे ही भक्त चरित्रों का व्यापक रूप से प्रचार करने में समर्थ हैं हमारे जैसण मनुष्य उनकी सामर्थ्य तो बहुत अल्प है हम तो साधुओं में थोड़ी बहुत बैठ करके भगवत चर्चा कर लेते हैं ये तो भाई जी की करुणा है जो संतों का स्वभाव होता है सबको आदर देने का इसी अपने स्वभाव के कारण वे दास को आज्ञा देते हैं आज्ञा दी है और भगवत भागवत चरित्र के माध्यम से हम लोग चर्चा कर रहे हैं तो इसी प्रकार से भक्तमाल ग्रंथ का महात्म भी वैष्णव दास जी ने लिखा है ये वैष्णव दास जी प्रिया दास जी के पौत्र शिष्य हैं। बहुत संक्षेप में हम कह कर वक्तव के वक्तव्य को पूर्ण करेंगे भक्तमाल के में तीन इतिहास बताए पहला इतिहास तो ये बताया कि श्री प्रिया दास जी के मित्र गोवर्धन दास जी वे रामत करने के लिए राजस्थान में गए रामत संतों का एक पारिभाषिक शब्द है संत लोग जो जमात लेकर के संत सेवा के निमित्त ठाकुर के उत्सवों के निमित्त जब जमात लेकर चलते हैं तो उस जमात को रामत कहा जाता है उसमें कथा कीर्तन होता है किसी से कुछ मांगा नहीं जाता है साल में एक बार घूम के आए जो कुछ अन्नचून मिला स्थान में रख दिया आए गए अतिथियों का सत्कार हुआ पुराने संतों का यह कायदा था अब तो कायदे सब बदल गए तो श्री गोवर्धन दास जी महाराज वे संतों की जमात के साथ जयपुर पधारे उस समय मुगल काल था इसलिए सुरक्षा की दृष्टि से ठाकुर श्री गोविंददेव जी को जयपुर ले जाया गया था आज भी जयपुर में गोविंदेव जी विराजमान है वहां पहुंचे तो भक्तमाल की बहुत अच्छी कथा कहते थे गोवर्धन नाथ ये कथा कहते थे राधा रमन गोस्वामी उस समय राधा रमन गोस्वामी थे श्री गोविंद देव जी के प्रधान सेवायत पुजारी आज भी गोस्वामी परंपरा से ही गोविंद देव जी की पूजा होती है तो राधा रमन लाल गोस्वामी थे उस समय गोसाई जी ने प्रार्थना किया संत से गोवर्धन दास जी से किया कथा सुना भक्तमाल की भक्तमाल का न तो सप्ताह होता है नवाह होता है इसकी तो अखंड कथा है जितनी हो जाए उतनी ठीक है और बाकी फिर द्वारा हो फिर तिवारा हो इस तरह का ग्रंथ है भक्तमाल तो तो एक महीने कथा हुई और एक महीने की कथा में रैदास जी तक चरित्र पहुंचा और बोले भाई सांभर में हम लोग समय दे चुके हैं सांभर सांभर की झील उधरी है राजस्थान में तो वहां हम जाएंगे वहां से लौट के आएंगे तो आगे ग्रंथ की कथा कहेंगे गोवर्धन दास जी चले गए सांवर की रामत करने वहां से लौट कर आए सांवर गए बगदपुन आए लौट करके जब आए तो आकर के पोथी खोली श्रोताओं से पूछा कहा कथा हुई थी अभी महीना भरी हुआ था श्रोता एक दूसरे के मुंह की ओर देखने लग गए श्रोता तो सासे श्रोता ही रहे अच्छे श्रोता तो बहुत कम होते हैं सबकी बात नहीं कही जा रही है सामान्य जीवों की बात उन्हें दुनियादारी की बातें तो बहुत याद रहेंगी और कथा-कथा बिल्कुल याद नहीं रहेगी एक दृष्टांत प्रसिद्ध है ना कि पंडित जी ने महीना भर रामायण बांची और गांव के लोगों में झगड़ा होने लग गया झगड़ा इस बात का था कि राम रावण का युद्ध हुआ तो किसने किसको मारा पंडित जी ने कहा हमको भेड़ विदाई नहीं चाहिए हम बड़े अभागे निकले जो एक महीने तुम्हारे बीच में समय खराब किया पोथी बांधी और चले आज नहीं 700 साल पहले कबीर जी कह रहे हैं कथा होता श्रोता सोवे बक्ता मूड़ पचाया रे कथा होता श्रोता सोवे का मोर पजाया रे हो जहा कहीं स्वागत तमाशा तनक नींद सताया रे होय जहाँ कहीं मांग तमाशा तनक नींद सताया रे उल्टी चाल चली दुनिया में घबरा रे दुनिया ने ताजी घबराया रे कहत कबीर सुनो भई साधो चरणन चित रे सुनो भाई हरिचर चित रे डर लागे अरु हाँ आवे अजब जमाना आया रे डर लागे अरुहा आवे अजब जमाना आया रे श्रोता सत वो तो हमको स्वामी जी को स्मरण में होगा एक पद स्मरण में नहीं उठ रहा है अरसिक अर, अरसिक केसु काव्य मालिक मालिक मालिक ऐसा है अरसिकों के बीच में काव्य पाठ अथवा कथा कीर्तन हे विधाता ये मेरे भाग्य में मत लिखना और चाहे जो कुछ लिख दे तू पर ये मत लिखना गोवर्धन दास जी ने पोथी बंद कर दी बोले अब श्रोताओं को ही पता नहीं है कि कहां तक कथा सुने थे कहां से आगे कथा होनी है तो ऐसे श्रोताओं को हम क्या कथा सुनाएंगे हम तो वृंदावन में ही कथा हमारी ठीक है श्रोता तो हक्के बक्के रह गए बाबा नाराज हो गए पर श्री ठाकुर गोविंद देव जी को सहन नहीं हुआ गोविंद देव जी ने अपने गोसाई राधा रमन लाल जी को बुलाया और बुलाते कहा गोसाई जी भक्त चरित्रों के प्रधान श्रोता तो हम हैं पहले नंबर के श्रोता तो हम हैं दो नंबर श्रोताओं से क्यों पूछा एक नंबर से क्यों नहीं पूछा नंबर एक से पूछना चाहिए आप बताइए नंबर एक हैं तो आप बताइए तब श्री गोविंद देव विख्या श्री गोविंद देव विख्या कहीं पुजारी सो यह बाता कहीं पुजारी सो यह बात पुजारी जी से क्या बात कही श्री रैदास भक्ति की गाथा भक्ति की भाई कहो आगे अब नई कहो आगे अब रैदास जी तक चरित्र हुआ है हे गोवर्धन दास जी यहाँ से आगे की कथा कहिए सुनिशु सु पुजारी के दृजन पानी रहो अपार। सुनी सु के सुजारी पानी बहो या के श्रोता आप हैं यह की ही निर्धार गुसाई जी रोते हुए आए चरण पकड़ लिए बाबा ठाकुर कह रहे हैं भक्तमाल कथा के एक नंबर श्रोता तो हम हैं। हमसे क्यों नहीं पूछा दो नंबर से क्यों पूछा दो नंबर तो दो नंबर वाली बात बताएंगे एक नंबर की कैसे बताएंगे ठाकुर ने कहा है वैदाष्टी तक चरित्र हुआ है यहाँ से आगे कहना है संत बड़े जुक्ति वाले होते हैं उनमें बहुत रस लेने का अभ्यास होते हैं न आपसे कह दिया आप पुजारी है आपसे कह दिया बोलने में शर्म लगती है सब श्रोताओं को सुनाकर भगवान फिर से बोलें तो भक्तमाल कथा सुनाएंगे सुननी होगी तो बोलेंगे नहीं नहीं सुननी होगी तो हम मानेंगे की नहीं नहीं भगवान को नहीं सुनिए गुस्साई जी ने कहा जय जय अब तो कथा सुननी है तो बोलना पड़ेगा ठाकुर जी ने गदगद कंठ से कहा हे गोवर्धन दासी भक्तमाल कथा का प्रधान रसिक श्रोता में रैदाशी तक चरित्र हुआ है यहां से आगे कहिए बोलो भक्तमाल के रसिक श्रोता भगवान की अब तो गोवर्धन दास जी ने उल्लासपूर्वक कथा कही दूसरा इतिहास है प्रियादास जी महाराज जो टीका करता है वे ब्रिज परिक्रमा करते करते होडल पहुंचे ये होडल ब्रिज में ही आता है वह ठाकुर जी उनके अभी भी वो ठाकुर जी हैं जिनका ये चरित्र है हम दर्शन करके आए हैं वहां बहुत दिव्य ठाकुर जी हैं लालदास जी वहां महंत थे वहां भक्तमाल की कथा होने लगी कथा में भक्तमाल की कथा में भंडारे बहुत होते हैं क्योंकि इसमें बहुत संत सेवा की महिमा है तो किसी न किसी के मन में तो आ ही जाता है कि संत सेवा होनी चाहिए महाराज आज हमारी तरफ से रसोई आज हमारी तरफ से रसोई भंडारे खूब चेतते हैं भक्तमाल की कथा में खूब भंडारे हो रहे थे और ब्रजवासी सुंदर जो है तिलक लगा करके बुरामत मानना ब्रजवासी कई बार कुछ इधर उधर भी कर देते हैं वस्तु तो इधर उधर उठा के कर देते हैं क्यों उनका ठाकुर ऐसा है तो भूमि के संस्कार कुछ न कुछ तो रहते ही है तो कुछ चोर थे बिचारे थे ब्रजवासी गुजर जाट थे चोर चोरी का काम करते थे तो उन्होंने वो आए वहीं रह गए लाल दास जी क्या तिलक छापा लगा के बढ़िया से और साधु रात को जब सब सो गए तो ठाकुर जी सोने के हैं इस लालच में ठाकुर के विग्रहों को उनके आभूषण को लेकर चले गए सवेरे हुई तो मंदिर में ठाकुर जी नहीं प्रिया बोले नाभाजी की बात झूठी हो गई नाभाजी कहते थे भगवान को चरित्र प्यारे हैं चरित्र प्यारे होते तो चोरण के संग क्यों जाते श्री हरि को ये चरित्र न प्यारे को ये चरित्र प्यारे ताते चोरन संग पधारे ताते चोरन संग पधारे अब मैं कथान कही हूँ कबू अभी प्रिया दास बोले सुनो प्रिया दास बोले ये है। हम लोग मूर्ति को मानते हैं जड़ इसलिए पुलिस में रिपोर्ट कराते हैं हमारी यहाँ चोरी रही पुलिस पता लगा और संत नहीं मान रहे जड़ वो कहते चोरों की क्या हिम्मत जो भगवान को ले जाएं भगवान की इच्छा थी इसलिए गए भक्तमाल की कथा चीने नहीं लगी इस बीच कथा में चले गए बोले अब हम कथा नहीं कहेंगे इधर चोरों ने ले जाकर जंगल में एक घास की जगह में ठाकुर जी को छिपा के रखा चोर सो गए ठाकुर जी ने कहा मोही जहां करिया कर ना कर तुम, बहुते दुख ना तुम बहुते दुख बहुत दुख पाओ ना कर तुम दुख पाओ जल्दी पहुंचा दो वहां नहीं बहुत दुख मिलेगा एक दुख भक्त रहे दुख माही एक दुख भक्त रहे दुख माही हकमाल सुने सुनी सुना हक माल सुने सुने सुना दोहरे दुख परे हैं हम पर चौहर दुख दारूंग तुम तो मैं संतों से वियोग कराया भक्तमाल की कथा से वियोग कराया हमको बहुत कष्ट दिया तुम लोगों ने तुम लोगों पर चौगुना दुख दूंगा जल्दी पहुँचाया हो अब तो चोर उठे और सुंदर डोला सजाया कीर्तन करते हुए पहुंच गए फिर होटल अब सब साधु रो रहे थे वहां किसी ने स्नान नहीं किया किसी ने रसोई नहीं बनाई सब रो रहे थे भगवान के वियोग में एक ब्राह्मण ने आकर समाचार दिया चोर तिहारे ठाकुर लियावत नाचत गावत बजबत आवत कीर्तन करते हुए आ रहे हैं अब तो संतों ने ठाकुर की अगवानी की और ये पक्की होगी भक्तमाल के श्रोता ठाकुर जी है आज भी वो ठाकुर जी हैं ये दोनों इतिहास एकदम सचे हैं इनको कल्पित मत मानना तीसरा इतिहास बड़ा विलक्षण है राजस्थान अलवर का निवासी एक वैश्य वो प्रियादास जी के पास आया ये घटना कम से कम साढ़े तीन सौ चार सौ साल पुरानी घटना है आकर उसने प्रियादास जी से कहा कि एक भक्तमाल की पोथी हमको लिख के दे दीजिए क्या करोगे तुम कहन सुनन कछू है अभ्यासा कुछ कहने सुनने का अभ्यास है बोला महाराज महाराज में जग व्यवहारी ग्रह कार्य में अटके अटक्यों भारी मैं इतना धंधे वाला आदमी हूं व्यापारी हूं बनिया हूं मुझे तो धनिया मिर्च से फुर्सत नहीं है दुकानदारी से फुर्सत नहीं है मुझे भक्तमाल न हमने पढ़िए न मुझे पढ़ने का अवकाश है फिर क्या करोगे भक्तमाल तुखी लिखवा कर बोले तो हम अपने घर में ले जाके रखेंगे और अपने लड़कों से कहेंगे जब मैं मरने लग जाऊं तो मेरी छाती पर कर देंगे से क्या होगा बोले जैसे रामायण में राम जी रहते हैं भागवत में भगवान रहते हैं ऐसी भक्तमाल में सब भक्त रहते हैं तो इतने संत जब हमारी छाती पर आ जाएंगे तो यमदूतों की क्या हिम्मत है जो हमको यमलोक ले जाएं? भाई उनका जोर कहां तक चलेगा भक्तों का जोर चलेगा भक्त हमको भगवत धाम ले जाएंगे यश सुनकर प्रियादासी के नेत्र भराए धन्य है तुम्हारी भावना उन जमानों में छापे खाने नहीं थे अनुचित न माने प्रेस युग के आने से किसी अंश में लाभ हुआ है तो किसी अंश में बड़ी हानि हुई लाभ तो यह हुआ कि बहुत साहित्य प्रकाशित हो गया कहीं कहीं सुरक्षित है हानि यह हुई कि जैसा आदर भाव ग्रंथों के प्रति होना चाहिए वैसा नहीं रहा पहले एक एक ग्रंथ ब्राह्मण कंठस्थ रखते थे एक ही पोथी हमारे महाराज कहते गुरुजी के पास एक पोथी होती उसी से सब विद्यार्थी पढ़ लेते थे और उसमें बड़े बड़े मेधावी होते थे अब तो मेधावी इसलिए नहीं हो रहे हैं बुद्धि का प्रयोग करने की जरूरत नहीं पोथी में सब लिखा है अब तो सामान्य गणित के हिसाब भी लोग नहीं जोड़ पाते मोबाइल में बटन दबा के जोड़ बाकी गुणा भा तो बुद्धि के बुद्धि का जब प्रयोग नहीं किया जाएगा तो बुद्धि कुंठित तो हो जाएगी स्वाभाविक बात है अब तो प्रियादासी ने भक्तमाल मिख करके दे दी और उसने घर में आकर एक बार फूल तुलसी चढ़ा के ताक में रख दी तो रोज दंडोत प्रणाम करे सो नहीं वो तो अपने काम धंधे में लग गया मरते समय भयंकर यमदूत दिखाई पड़े अब कंठ में कफ अटक गया कुछ बोल नहीं सकता एक एक कारण घबरा रहा है और लड़कों को जो कहा था कि तुम पोथी रख देना लड़के बेचारे भूल गए तो धीरे से उंगली के इशारे से कह रहा था कि ताक में जो ग्रंथ रखा है वो तो मेरी छाती पर रख दो जब कई बार इशारा किया तो लड़कों ने समझ लिया अरे बाबूजी ने कहा था मरते समय पोथी छाती पर रख देना तुरंत वो धूल चढ़ गई थी पोथी पर झाड़के जैसी छाती पर रखी जमदूत भाग गई देखत यम के दूत भजेयों सूरन के आगे कायर जो और अब तो कंठ खुल गया कंठ खुलत हरे न गोविंद उचारत कंठ खुल गया असुधार बहने लगी हरे कृष्ण गोविंद कीर्तन करने लग गया वैश्य कहा बाबू आप तो पहले बहुत कष्ट में थे अब बहुत आनंद में है उसका क्या कारण है बोले यमदूतन ने आए दबाओ दई त्रास अरुकंठ रुखायो और अब बहु भक्तन के दर्शन पायो ये माझ आनंद समाय अब क्या दिख रहा पिताजी ले अब दिख रहा है नाम नामदेव रेदास कवीरा नामदेव रेदास कवीरा सेना धना पीपा पामती जीरा सेना धना पीपा पामती जीरा आड़े सकल कहत हैं बात हमरे संग चलो अब संग चलो, चलो अब मैं इनके जय हो जय हे संगी जय हू यमदूतने के मुख नचित हो यम डूबने के मुख न चित हूँ प्राण त्यागी हरिधाम सीधायो प्राण आ बेटन के उर चायो। बेटन के उर चायो। बेटन के उख छो कहते हैं कि प्रियादासी जी कहते उनके लड़के बच्चों ने आकर ये घटना हमको सुनाई वैष्णोदास जी कहते मैंने उन्हीं से सुनकर इस घटना को लिखा है आज भी हमारे वृंदावन की जो पद्धति है वो हम बता रहे हैं। किसी प्रेमी का शरीर छूटने लग जाता है तो भक्तमाल जी की पोथी उनकी छाती पर विराजमान की जाती आज भी और बहुत से संतों आजकल बहुत छोटे अक्षरों में भी छप जाता है ना जैसे तावीजी गीता ऐसी ता, तावीज में भक्तमाल को भी धारण करते हैं जैसे ये ये संपूर्ण भक्तमाल है, कविता, नित्य पूजन करके उसको धारण करते हैं इसी भाव से इतने संत हमारे निरंतर निकट बने हुए हैं इस भाव से ये भक्तमाल का महत्व है पहले नंबर श्रोता तो भगवान है इसलिए कथा में परंपरा है ये कहना जरूरी है भक्ति कथा में जैसे राम कथा में हनुमान जी को बुलाया जाता है ऐसी भक्तमाल कथा में भगवान को बुलाया जाता हरिजू आय विरा कथा सुनो इतिहास तुम श्रोता भक्त माल के तब पद रज हम दास तुम पाछे जो और श्रोता है रस खान तिनके सकल मनोरथ पुर बहुश्री भगवान दूसरे साधनों को करने वाले को भगवान की प्राप्ति में प्रयास करना पड़ेगा भक्तमाल का आश्रय लेने वाले को तो कभी न कभी श्रोताओं के समुदाय में श्री कृष्ण बैठे हुए दिखाई पड़ जाएंगे क्योंकि भक्तमाल के प्रधान श्रोता साक्षात ठाकुर जी हैं इन्हीं शब्दों के साथ आज कथा शुरू होने में करीब करीब सवाचार हरी जय जय राम कृष्ण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 इसी आरती हरे धन्य की आरती आरती हरे यह भक्त भगवत की कथा सब विश्व का मंगल यह, यह। विश्व काम इस धन्य नाभा भारती की आरती आरती हरे इस धन्य नाभा आरती हरे यह भ की कथा सब करे विश्वता मंगल कर विश्वता मंडल नर जाति जब माया विवस अज्ञान तम में पद गई जग दिवस मायास गई जन भारती आभा तभी जग जग गई जग मग गई जन भार भी जग जग गई जग गई अज्ञान माया सुख कन्या सूचि कंजलिका प्रेम समता सर सुख सूचि कंज कलिकाए उल्लोक खल कलिमल सकल उदगन प्रभात हो गए भद हरी भक्ति पथ को पा गए सब पथद हरी भक्ति पथ को पा गए इस भक्त माला के सकल हरि भक्त जन दाया जमा सकल सची अहिंसा धक्ति में विज्ञान दे माया हिंसा भ्वा माया धन नाभा भारती की आरती आरती हरेष धन यह भक्त भगवत की कथा सब विश्व का मंगल करे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 कृष्ण हरी जय जय राम कृष्ण हरी राम कृष्ण हरी जय जय राम कृष्ण